पातंजल योग सूत्र समाधि पार अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध बारह अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है इस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए एक विशेष रूप से आवश्यक है कि मन निर्मल सत और विवेकशील हो अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है प्रत्येक कार्य से मानो चित्र रूपी सरोवर के ऊपर एक तरंग खेल जाती है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 तब मनुष्य उसी प्रकार का हो जाता है जब सद्गुण प्रबल होता है तब मनुष्य सत हो जाता है यदि खराब भाव प्रबल हो जाता है तो मनुष्य खराब हो जाता है यदि आनंद का भाव प्रबल हो तो मनुष्य सुखी होता है असत अभ्यास का एकमात्र प्रतिकार है उसका विपरीत अभ्यास हमारे चित्त में जितने असत अभ्यास संस्कारबद्ध हो गए हैं उन्हें सत अभ्यास द्वारा नष्ट करना होगा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 और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र का सुधार कर सकता है तत्र तत्थित यत्नोभ्यास तेरह उन वृत्तियों को पूर्णतया वश में रखने के लिए जो सतत प्रयत्न है उसे अभ्यास कहते हैं अभ्यास किसे कहते हैं मन को दमन करने की चेष्टा अर्थात प्रवाह रूप में उसकी बाहर जाने की प्रवृत्ति को रोकने की चेष्टा ही अभ्यास है स तो निरंतरीय सत्कारासेवितो दृढ़ भूमि चौदह दीर्घकाल तक परम श्रद्धा के साथ उस परम पद की प्राप्ति के लिए सतत चेष्टा करने से वह अभ्यास दृढ़ अर्थात दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है यह संयम एक दिन में नहीं आता इसके लिए तो दीर्घकाल तक निरंतर अभ्यास करना पड़ता है